धर्म जीवन का रहस्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय इस तरह से आप देखेंगे कि कामना से पुत्र की प्राप्ति हुई परंतु वह क्रमशः धर्म के पक्ष की ओर मुड़ता जा रहा है धर्म का पक्ष यही है कि क्रिया के रूप में यज्ञ तो रावण भी करता है और मेघनाथ भी करता है परंतु जब वह यज्ञ करता है तो विभीषण को चिंता हो जाती है महाराज मेघनाथ यज्ञ कर रहा है रावण यज्ञ कर रहा है लोग समझते हैं कि यज्ञ क्रिया है भगवान ने परीक्षा लेने के लिए हंसकर कहा चलो वह तो यज्ञ का विरोधी था आज यज्ञ करने लगा है तो अच्छा ही है विभीषण जी ने कहा महाराज यह सुन तो लीजिए कि वह यज्ञ किस लिए कर रहा है यह यज्ञ पूरा हो जाने पर वह अभागा मरेगा नहीं नाथ हीं रावण एक जागा सिद्ध भये नहीं मरही अभागा प्रभु ने हँसकर कहा अभागा कैसे हुआ न मरना भाग्य का लक्षण है या मरना भाग्य का लक्षण है बोले महाराज रावण भाग्यशाली होगा तो आपके हाथों मर जाएगा कभी न कभी तो उसे मरना ही पड़ेगा वह मर जाएगा तो संसार के लोग बेचारे चैन की सांस लेंगे इसलिए ऐसा व्यक्ति मर ही जाए तो अच्छा भगवान को स्वयं आज्ञा देनी पड़ी कि उसके यज्ञ को नष्ट कर दो इसका अर्थ यह हुआ कि जो क्रिया धार्मिक क्रिया प्रतीत होती है पर जिसका उद्देश्य लोग को विनष्ट करना है दूसरों को उत्पीड़ित करना है भगवान कहते हैं वह यज्ञ तो ध्वंस कर देने योग्य है नष्ट कर देने योग्य है धर्म की क्रिया ही धर्म नहीं है अपितु तो मूल बात यह है कि परिणाम में हम क्या चाहते हैं यज्ञ हुआ और फिर पुत्र मिले कामना पूरी होने के बाद अब विश्वामित्र आ गए वे मांगने भी आए तो पुत्रों को उन्होंने भूमिका बड़ी अच्छी बांधी बोले राजन मैं जो मांग रहा हूँ तुम उसे दे दो परंतु मोह और अज्ञान छोड़ कर दो देव भूप मन हर सित मोहय अज्ञान अभिप्राय यह था कि यदि तुम अज्ञानी बन जाओगे मोहग्रस्त बन जाओगे तो शायद मेरी मांग को सुनकर तुम घबरा जाओगे लेकिन जान रखो मैं लेने आया हूँ तो लेकर ही जाऊंगा देना तो पड़ेगा ही चाहे प्रसन्नता से दो या किसी भी तरह से दो सब को देना पड़ता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं देना पड़ता जिन वस्तुओं पर हम सारे जीवन अधिकार जमाए रहते हैं उन्हें क्या देना नहीं पड़ता मृत्यु होते ही तो सब लुप्त हो जाता है कुछ भी साथ में नहीं जाता पुत्र की तो पहली चिंता यही होती है कि संपत्ति पर से कब पिताजी का नाम कटे और हमारा नाम चढ़े बेचारे का सब छीन ही जाएगा चाहे आप खुशी खुशी दे दीजिए या पकड़े रहने की चेष्टा कीजिए छीनना तो अवश्य भावी है चुनौती थी तुम दान दो और सच्चा दान तब होगा जब तुम मोह अज्ञान से मुक्त होकर दोगे राजन यही धर्म है इस धर्म से तुमको यश मिलेगा बड़ा मनोवैज्ञानिक तर्क है मनुष्य धन भी चाहता है पुत्र भी चाहता है और कीर्ति भी चाहता है यहाँ संत ने लोभ भी दिखाया तो क्या दिखाया बोले धन तो तुम्हारे यहाँ बहुत है और पुत्र भी है अब इसका फल तो यह होना चाहिए कि कीर्ति हो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम दे दोगे तो संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहयति कल्याण धीरे धीरे इच्छाओं को ऊपर उठाया राजा बोले बस महाराज अब कहिए आप क्या आज्ञा करते हैं परंतु विश्वामित्र जी ने जब अपनी मांग रखी तो सुनते ही राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की चमक फीकी पड़ गई बोले ब्राह्मण देवता आपने विचार करके बात नहीं कही सुनी राजा अति अप्रिय बानी हृदय कम प्रमुख दुती दे प्रवचन नहीं कहु बिचारी जब हमारे मन में आसक्ति और ममता होती है तो हमें संत में भी अविचार दिखाई देता है बोले महाराज आप तो ब्राह्मण हैं यह क्या विचार शून्य होकर आपने मांग मांगा कहा मेरे सुकुमार पुत्र और कहाँ वे राक्षस आप सेना ले जाइए सेनापति ले जाइए मुझे ले जाइए इन्हीं को क्यों परंतु संत ने मुस्करा कर कहा तुम मुझे सेना सेनापति और स्वयं को देने की बात करते हो यह पाना होता तो मैं राजा भी था मेरी सेना भी थी मैं सेनापति भी था जिन वस्तुओं को मैंने छोड़ दिया तुमसे दोबारा वही मांगूंगा। अरे भाई उनको छोड़ा है तो किसी और को पाने के लिए छोड़ा है और जिसको पाने के लिए सब छोड़ा है वही वस्तु है तुमसे लूंगा, और सब कुछ छोड़ने का यही फल है दशरथ जी समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी ममता थी बोले जरा राम की सुंदरता को तो देखिए सुकुमारता को तो देखिए तब वशिष्ठ जी सामने आए वशिष्ठ और विश्वामित्र का बड़ा पुराना विरोध था परंतु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं राजन पुत्र तो देना ही होगा तब नास कह पावा उन्होंने राजा को यह भी स्मरण दिला दिया कि जब यज्ञ के द्वारा तुम्हारे चार पुत्र मिले तो एक महात्मा दो ही पुत्र तो मांगने आया है चार पाया और दो देने में भी तुम्हें आपत्ति है यह कैसा अविवेक है आधा तो दे ही दो आश्वासन भी दे दिया घबराओ नहीं दो को देकर घाटे में नहीं रहेंगे रहोगे बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने लाभ में रहे फिर जब जनकपुरी से चारों राजकुमार राजकुमारियों को लेकर लौटे तो दशरथ जी को बड़ा आनंद आया कि गुरु जी की बात मानकर तो बड़े लाभ में रहा दो को दिया और आठ को लेकर लौटा यह तो एक लगावे चार पावे वाली कहावत चरितार्थ हो गई संत को दिया गया महर्षि विश्वामित्र को लोक कल्याण के लिए दिया गया यही तो देने की सार्थकता है आजकल तो लोग बड़े से बड़े व्यक्ति के भी दोष खोज लेते हैं एक सज्जन मुझसे कहने लगे देखिए तो वशिष्ठ जी कितने चालाक थे बताइए विश्वामित्र से झगड़ा ही इसलिए हुआ था कि उन्होंने वशिष्ठ जी की गाय मांगी और उन्होंने नहीं दी अपनी गाय तो दी नहीं पर दूसरे का बेटा दिलवा दिया मैंने कहा अरे भाई इस तरह से आप अर्थ लेंगे तब तो इसमें बुरी प्रेरणा ही मिलेगी इसके पीछे तो एक अलग ही तात्पर्य था यदि कोई वशिष्ठ जी से पूछता कि आपने कामधेनु की कन्या नंदनी को क्यों नहीं दिया और राम को क्यों दिलवा दिए तो संत यही कहते मैं जानता था कि कामधेनु कन्या का दुरुपयोग होगा वह तो पशु है जो कोई उससे जैसी भी कामना करेगा वह उसे पूरी कर देगी इसलिए धेनु को तो सोच समझकर ही दिया जाना चाहिए परंतु ईश्वर ऐसा है जिसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता अतः यदि कोई ईश्वर को मांगने आया है तो इससे बढ़िया लेन देन तो कोई क्या हो सकता है देने वाला ईश्वर को दे, लेने वाला ईश्वर को पाए और इस लेन देन के बाद भी गणित ज्यों की त्यों रहे आप जब देते हैं तो आपका कुछ कम हो जाता है पर यहाँ तो पूर्ण में से पूर्ण को दे देने से भी पूर्ण ही बचा रहता है पूर्ण मदह पूर्ण पूर्णात् पूर्णमादायवशिष्य इसी क्रम से विकास हुआ कामना के द्वारा यज्ञ के द्वारा आपको जो कुछ मिला है उसे लोक कल्याण में लगाइए उसका सदुपयोग कीजिए तब इस यज्ञ भावना का विकास होता है महाराज जनक के धनुष यज्ञ में यह एक महान निष्काम यज्ञ है विश्वमित विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किया है उसमें भी उनका कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि राक्षसी वृत्ति के लोगों का तो विनाश ही लक्ष्य है महाराज जनक का यह यज्ञ श्रेष्ठतम यज्ञ है जिसमें समर्पण का भाव है सीता का समर्पण करना है यह एक आध्यात्मिक सूत्र है जनकपुर की स्त्रियां तो इतनी प्रभावित हुईं इतनी भावुक हो गई कि बोली यह क्या जनक जी ने धनुष तोड़ने की शर्त क्यों रखी अरे राम जैसा वर कहाँ मिलेगा उन्हें तो ऐसे ही सीता का विवाह राम से कर देना चाहिए परंतु जनक जी का आग्रह था कि नहीं ऐसा नहीं होगा वे श्री राम को पहचानते थे कि ये साक्षात ईश्वर हैं परंतु उन्होंने सीता जी को तभी दिया जब उन्होंने धनुष को तोड़ दिया इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है धनुष मूर्तिमान अहंकार है और पुत्री का अर्थ है ममता धनुष मानो मैं है और पुत्री मानो मेरी मैं और मेरापन अहमता और ममता यही बंधन का हेतु है महाराज जनक कहते हैं कि समर्पण तो मैं अवश्य करूँगा परंतु धनुष टूटने के बाद ही क्यों बोली यदि अहमता नष्ट हुए बिना समर्पण होगा तो यह अभिमान हो जाएगा कि मैंने समर्पण किया इसलिए पहले समर्पण का अभिमान नष्ट हो उसके बाद समर्पण हो यह आध्यात्मिक साधना का क्रम है मैंने यह दे दिया मैं देने वाला हूं तब तो वह मैं बच ही गया दे तो दिया पर मैं रह गया पर जब मैं ही टूट गया तो उसके बाद ममता स्वयं ही समर्पित हो गई तो वह जो राम राम का संवाद है बड़ा ही तात्विक है इसमें मानो एक बड़ी कठिन कसौटी बताई गई है परशुराम जी महान त्यागी विरागी हैं उनका संसार में कुछ नहीं कोई राग नहीं आसक्ति नहीं पर लक्ष्मण जी ने व्यंग में याद दिला दिया आप ब्रह्मचारी हैं आप ब्राह्मण हैं आप त्यागी हैं परंतु आप यह मत भूलिए कि आपके मन में जब तक इन उपाधियों के साथ लगाव है तब तक इनके द्वारा आपके एक सात्विक अभिमान का जन्म होगा लक्ष्मण जी ने उन्हें धीरे से याद दिला दिया इस धनुष के प्रति आपकी विशेष ममता क्यों है यही धनु, यही धनु पर ममता के ही हेतु यही जीवन का सत्य है किसी ने कोई बड़ी वस्तु छोड़ दी है इसका अर्थ यह नहीं कि वह ममता शून्य हो गया है कहीं से ममता हट गई यह तो एक बात है परंतु वह ममता कहीं और न जुड़ जाए जड़ भरत के प्रसंग में हम देखते हैं महाराज भरत जब वन में रहते थे तो उनकी एक मृग से ही ममता हो गई कब किस वस्तु या प्राणी से किसकी ममता जुड़ जाएगी यह कहना बड़ा कठिन है भगवान परशुराम भी अपने चरित्र के द्वारा हमें यही शिक्षा देते हैं कि बड़ा से बड़ा त्यागी बड़ा से बड़ा वैरागी दिखाई देने वाला व्यक्ति भी यदि ध्यान नहीं देगा तो उसकी ममता इतनी बड़ी वस्तुओं से हटकर कर भी नश्वर धनुष से जुड़ी रह सकती है रामायण में लिखा है कि समग्र ममता का विनाश तो वैराग्य के बाद होता है यह बड़ी अद्भुत बात है इसका सामान्य अर्थ यह है कि ममता जब छूटेगी तब वैराग्य होगा परंतु आप ज्ञान दीपक के प्रसंग में देखिए गोस्वामी जी बोले सबसे पहले तो प्रभु की कृपा से सात्विक श्रद्धा की गाय मिले फिर उसे सत्कर्म का जप तप व्रत यम नियम आदि का चारा खिलाइए सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाये जौ हरि कृपा हृदय बस आए जप तप व्रत जम नियम या पारा जय श्रुतिकार श्रद्धा की गाय जब सत्कर्म का हरा हरा चारा खाने लगे तब भाव का बछड़ा लाइए उससे जब गाय पिन्हा जाए तब नवृत्ति की रस्सी से गाय का पैर बांधना है यानी प्रवृत्ति से हटकर निवृत्ति की दिशा में चले विश्वास का बर्तन हो और निर्मल मन का अहीर उस श्रद्धा की गाय को दूहे तब कहीं अहिंसा का दूध मिलेगा तै त्रिण हरित तर जब गाय भाव बक्ष पाय पिनाई नो निवृत्ति पात्र विश्वासार निर्मल मन उस अहिंसा के दूध को पकाइए अहिंसा जब आती है तब उसके भी अनेक चमत्कार होते हैं उससे भी विरत हो जाइए उससे निष्कामता की अग्नि पर पकाइए पकाने के बाद दूध गाढ़ा हो गया परंतु गर्म भी तो हो गया उसको ठंडा कीजिए अर्थात इस निष्कामता से गर्म न हो जाइए यदि ऐसा हो जाए तो क्या करें क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और उसमें धैर्य तथा मनोनिग्रह रूपी जामन देकर उसे जमा परम धर्म भाई अनल बनाए। तो तब छमा जुड़ावे जावन समय जमावे इंद्रिय दमन तथा सत्य की रस्सी हो उसमें विचार की मथानी को लपेट कर उससे दही का मंथन किया जाए मथने वाले के रूप में मुदिता वृत्ति का उदय हो विचार मुदिता दमयधारत्य सुबानी कितनी कठिन साधना है इनमें से हर वस्तु मनुष्य के जीवन में अत्यंत कठिन है इतना करने के बाद तब कहीं विमल वैराग्य का